नाना मालयम करुणालयम शंकरम, शंकरम भगवान शंकर प्रणीता उपदेश सहस्वी हजार उपदेश अब भगवान शंकराचार्य एक शिष्य को शिष्य को लेकर के सामने रख करके जैसे उनका मन में कोई शंका हो और कैसे के प्राप्त हो सकता मैं हूं कैसे क्या इसको लेकर के कोई गुरु जी के पास आए थे गुरु जी मैं शंका संसार बंधन से व्यथित हूँ और इस संसार बंधन को पार करना चाहता हूँ हमारे लिए क्या उपाय तो पूछा कि तुम कौन हो तब उत्तर दिया कि मैं पिताजी का नाम है मेरा गुरु का का नाम है मैं ये। तो जो जो संसार पार करना चाहते वो कौन है? जो ये पिताजी वाला माताजी वाला है वो तो थोड़ी दिन में ही राख हो जाएगा आग में जल करके तो जाएगा कौन हाँ ये तो बात सही है तो पहले वो जो पुण्य कर्म करते शुक्ष्म, शुक्ष्म शरीर इससे भिन्न शुद्ध चेतन तत्व है उसको नहीं है तो हम व्यवहार कैसे करते हैं तो अध्यास करके व्यवहार करते तो अनजाने में अभ्यास होता है <coughs> से जो भी बीच किया जाता है उस से तो तो नहीं होता जैसे हम तो अभ्यास करते हैं अथवा सुष्य का को टुकड़ा हम नहीं जानते हैं वहां तो को पर कोई शिक्ष का पढ़ा है ऐसा भ्रांति होता है किसी जगह पे कोई पेड़ का टुकड़ा है हम सोचते हैं कि शायद ये चोर है इसी लगा जहाँ पे पानी नहीं है बालू मरुभ में वहां पे पानी की भ्रांति मनुष्य जीवन में हम अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानने के कारण हम अपने पर कई वस्तु के आरोप कर लेते हैं और उस आरोप के कारण ही हम सुखी दुखी होते रहते हैं परंतु शायद में में देखा कि आरोपित वस्तु नहीं होता, शरीर में आत्मा के धर्मो का आरोप करते हैं आत्मा, शर... आत्मा में शरीर के का आरोप करते हैं। इतर इतर अभ्यास में एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये रज्जु में जब सर्प के आरोप करते हैं तो तो वहां पर सर्प नहीं है सर्प का भी आरोप हुआ और सर्प का धर्म भी आरोप हुआ परंतु सर्प में जब रज्जु को आरोप करते हैं, तब तो वहां पर रज्जु आरोपित नहीं है केवल रज्जु की धर्म आरोपित है क्योंकि यदि राज्य भी आरोपित होता तो, होता, होता, क्योंकि तो की तरह होता, कोई वस्तु होना नहीं है। तो सर्प को हम करते है। उस समय सर्प हमारा अधिष्ठान होगा रज्जु यदिपित होगा तब क्या हो जाएगा रज्जु मृत्य हो जाएगा सर्प स्वस्थ हो जाएगा कभी कभी भ्रांति से यह भी होता है कि सर्प का रज्जु समर्थित हैतिक्रम है तो इससे समझा रहे हैं लेकिन तो दोनों ही स्वरूप आरोपित होगा तो हम सुनबाद में पहुंच जाएंगे तब सर्प रज्जु का केवल धर्म आरोप होता है और रज्जु में सर्प का धर्म भी आरोप धर्मी और धर्म दोनों का आरोप होता है जैसे एक संघात तो हमेशा दूसरे के लिए होता है तो आत्मा के लिए दूसरा आत्मा चाहिए शरीर को कोई मतलब व्यवहार जो कोई नहीं रह जाएगा इसलिए जैसे और आदि से बना हुआ वस्तु तो, तो, तो वो जो है एक दुष्ट तत्व तो है, है आत्मा यदि इसको नहीं मानेंगे आत्मा को भी जो आरोपित मानेंगे तब क्यों हो जाएगा हम शून्यवाद में पहुंच जाएंगे तो आत्मा आरोपित नहीं हो सकता इसलिए बोलते हैं नौ यहाँ पे लास्ट देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़े थे खाली फिफ्टी सिक्स तक कथम तरी वंशस्तंभव मतलब वो अभिप्राय है कि अब और, और स्तंभ से बना हुआ इसके साथ साथ तो जैसे वो मकान एक नाम कर जाता है है उसका परंतु उसके साथ नहीं नहीं ठीक भी कैसे क्योंकि तो तो आत्मा भी ऐसा ही तो मतलब शरीर में आरोपित होता आत्मा में शरीर आरोपित है चेतन में शुद्ध व्यापक चेतन तत्व तो में शरीर आरोपित है यदि तो इसी प्रकार शुद्ध व्यापक चेतन तो आरोपित होता तो क्या है अपने तो तो तो तो मतलब तो आप अपना उपयोग नहीं कर पाते परंतु ये नहीं है वो संघर्ष भार है बिल्कुल संघर्ष असंग है इसीलिए संघ तत्व परार्थक अनित्भ इस प्रकार यदि ये आत्मा, तो आत्मा, आत्मा ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है हमें लगता है मैं ही इस शरीर के साथ व्यवहार करता हूँ और जो कार्यकरण संघात वो हमारे लिए है मैं रहने के कारण इस शरीर चल पाते हैं परंतु मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है न संगतम दूसरे के लिए होगा तेन असंगत तो पर सिद्धा इसलिए क्या हो जाएगा उससे भिन्न को एक नित्य तत्व होगा सिद्ध हो जाएगा इसलिए असंग मात्र दया तो चीज को अध तो जरूर हुआ कि शरीर में आत्मा की अध्यक्ष नहीं हुआ आत्मा में शरीर की अध्यास हुआ है यदि शरीर में आत्मा की अध्यास कोई होती तब आत्मा भी मिथ्या अथवा अनित तो असंगत में तो अलग नहीं कर पाते हैं तो इसी प्रक्रिया यहाँ पे आत्मा सर्वथे अलग रहता है परंतु वहां पे उसे आत्मा रहने के कारण शरीर दिखाई पड़ता है तस्वत अधारूपित्य शरीर केवल उस शरीर आत्मा से भिन्न होता जो तो क्या होता है आत्मा उससे अलग होता तब तो क्या हो जाता शरीर सत्ता प्राप्त नहीं कर पाता इसलिए आत्मा शरीर के साथ है परंतु उसके साथ मिला हुआ नहीं है इति पक्ष सत्य वस्तु है उसी के ऊपर जो है भिन्न भिन्न शरीर इंद्रियो मन बुद्धि जगत की जागतिक वस्तु सब उसी के ऊपर कल्पित है यदि तो आत्मा भी कल्पित होता तब क्या होता है आत्मा आत्मा भी जो के होता, तब क्या होता? भी होता, के होता, होता होता, होता, क्या वो अनित्य और दूसरे लिए अपने लिए नहीं हो पाता इसीलिए यहाँ पे अपने आप शयन प्रकाश नहीं हो पाता इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, तुमको तो ये समझना है कि आत्मा शरीर के साथ है परंतु शरीर में आत्मा आरोपित नहीं है आत्मा में शरीर आरोपित है इसलिए मैं, नहीं। मैं मेरा शरीर हूँ बोलते समय तो बोलते हैं मेरा शरीर परंतु तो अपने आरोपित कर लेते हो आगे देखा फिर शिष्य बोल रहे हैं न ऐसे कैसे होगा सतैब आत्मनो आकाश असंगत अभ्यु बमान क्योंकि बोलाशिक पक्ष दोष होगा जब शिष्य ने ऐसा बोला कि तब तो हमारे पक्ष में दोष हो जाएगा शिष्य बोल रहे हैं गुरु जी आप उसको समझा रहे हैं देखो न सत एव आत्म आकाशत असंग कि आत्मा हम हम वैनाशिक पक्ष प्राप्त तो नहीं करेंगे क्योंकि उनका पहले बोल कर आए थे कि यदि प्रत्यक्ष शरीर मित् होगा तो प्रत्यक्ष विरोध होगा यदि आत्मा मिथ्या होगा तो शरीर निरात्मक हो जाएगा अनन्य अध्यास हुआ है एक दूसरे में दूसरे का अध्यास हुआ है तो इसमें कौन सत्य है कौन मिथ्या है तो बोलते हैं फिर आत्मा भी असंगत फिर मतलब संघत की एक अवयव होता तो आत्मा में मिथ्या तरणित और अपने लिए नहीं होता दूसरे के लिए होता इसलिए पे बोलते हैं एवं असंग आत्मा है, है, न तो निरात्मा को देहा सर्व इसीलिए आत्मा सत्य रहते है इसीलिए शरीर निरात्मक नहीं हो सकता शरीर मतलब मैं आत्मा सुन नहीं है कोई एक अशुद्ध चेतन तत्व है तभी जरा शरीर व्यवहार करते है सर्वे न असंग सच आत्मात्मक जो भी संसार में वस्तु है कोई निरात्मक नहीं है निरात्मक मतलब नहीं है जो दिखाई पड़ता है, उसका, उसका उसका उसका है और उस अस्तित्व का स्फुरन भी हो रहा है यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है आत्मा सच्ची रूप है तो सत मतलब उसके अस्तित्व मतलब उसका स्फुरन तो जुदी कोई वस्तु संसार में उसको अस्तित्व भी है उसकी हो रहा है। इसलिए तो निरात्मक नहीं है, तो है, किसी मिला हुए। आत्मा ना को देहा, देहा निरात्मक नहीं है फिर सारे बस्ती ऐसा ही है आकाशम सर्वे असंग क्योंकि आकाश सभी के अंदर है इसीलिए कोई भी वस्तु आकाश शून्य नहीं है इसी प्रकार उस आकाश का भी कारण कहती है कि तस्मात ए तस्मात आत्मा न आकाश संभु आकाशवाद वायो वायो आत्मा तो है है तो शरीर भोग करने के लिए ऐसा नहीं होता इसलिए आकाशम सर्वे न असंगतम आकाश किसी के साथ है वहां भी किसी के साथ मिला हुआ नहीं होता ना कोई भी वस्तु आकाश निराकश नहीं हो सकता आकाश रहित होता तो तो हमको किसी भी वस्तु का थोड़ा तो कुछ, ना कुछ आवाज होता है। भी हो। नहीं हो सकते न वैनाशिकाप्त इसलिए सुनवाद को तो हम प्राप्त तो नहीं होते क्योंकि आत्मा जो है संघात का में रहते हुए भी का एक नहीं है ये समझना है समझना इसको समझाने के लिए पर शरीर के साथ आत्मा मिला हुआ है शरीर के धर्म के साथ आत्मा जुड़ा हुआ नहीं तो उस, उस, उस, उसको है तो उसको कहते संघात का अवयव हो जाता हो इस है शिष्य को गुरु जी ये कहते हैं कि देखो कि जैसे नहीं पक्ष शिष्य ये सोच रहा है कि जैसे आत्मा के ऊपर शरीर को आरोप किया ऐसा शरीर में आत्मा भी आरोपित है तब यदि नहीं होगा तो रहेगा कैसे तो सुख विलक्षण वस्तु है दोनों विलक्षण वस्तुएं तो मिल नहीं सकते परंतु शिष्य का हो था कि मिला, हुआ तो मिला हुआ तो को प्राप्त कर जाएंगे तो प्राप्त नहीं करता क्योंकि आत्मा और संघात की अवयव नहीं है संघात की एक विषय नहीं है आत्मा के कारण से शरीर सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त तो करता है परंतु आत्मा और संघात का एक अवय नहीं बनता जो है सबके सबके अंदर है परंतु संघात के अवयव में संघात के साथ मिला हुआ नहीं है क्योंकि यदि आत्मा नहीं होता तो वो वस्तु सत्य स्पूर्ति को प्राप्त नहीं कर पाता सच्चिदानंद उसके अंदर नहीं होते अवस्था में आ ही नहीं पाता उस अवस्था में आया आत्मा के लिए परंतु आत्मा उससे मिला हुआ नहीं है क्यों यदि आत्मा उससे मिला हुआ होता तो शरीर के लिए एक अलग आत्मा चाहिए तब करने के लिए क्योंकि संघात संखाद के लिए होता है इसीलिए इस हटाने के लिए सामान्य नियम है है आत्मा सभी सभी वस्तुओं के अंदर है। उसी से वस्तु को प्राप्त करते हैं परंतु क्या होता है कि उसके साथ आत्मा मिला हुआ नहीं है यदि आत्मा उस संघ का एक मिला हुआ अवयव होता तब तो फिर एक दूसरे आत्मा की कल्पना करती है ही शरीर में दो तीन आत्मा मानना पड़ता परंतु ऐसा होता नहीं है वो अनुबस दोषक जाता बोलता है। मैं है। मैं तो दिखाई रहे। तब हम बोलते हैं इसको हम असत नहीं बोलता मिथ्या बोलते मतलब प्रती तो होती है शरीर की परंतु हमको मतलब जिस रूप में हम प्रती को देखता जैसा हम समझते हैं ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है पे बोल रहे हैं ये जो तुमने कहा था एक मिनट तुमने कहा था कि शरीर तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई पड़ते हैं इसलिए शरीर जो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई पड़ते हैं तो असत्य तो कैसे होगा ये जात जब पुण्य रोकता देहस अत्यंत तो असत्य शरीर प्रत्यक्ष प्रमाण का शरीर अत्यंत तो असत होता तब तो प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई बंदा पुत्र कभी दिखाई नहीं पाता ये टोटली असत है आकाश कुशुम दिखाई नहीं पाता पर तो तो शरीर ऐसा नहीं है शरीर प्रत्यक्ष प्रमाण का जरा दिखाई पाते हैं और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ये करके ही मतलब प्रत्यक्ष अनुमान जो प्रमाण करते हैं ये आरोप कहीं फल है तभी जब नहीं होगा क्यों प्रत्यक्षादी आत्मनि सत्य अनुपलब्धी देखो प्रत्यक्ष प्रमाण दो चीज होता है आत्मा में शरीर और छाती में, शरीर, शरीर में, में, में देख मैं यहाँ हूँ मतलब शरीर के अंदर मैं हूँ ये बोलते हैं परंतु आत्मा के अंदर शरीर है ये किसी को दिखाई पड़ता है आत्मा देखने योग्य वस्तु नहीं है शरीर देखने योग्य वस्तु है इसलिए बोलते हैं रोकतम देहत असत शरीर होगा तो क्या हो जाएगा प्रत्यक्षा क्योंकि ब्राह्मण क्षत्र वैश्विक विभाजन करके तब कर्म का विभाजन वैदिक धर्म की पालन है यदि ऐसा ही नहीं रहेगा तब तो वेद वेदी अनर्थ हो जाएगा तब बोलता है देखो ऐसी बात नहीं है प्रत्यक्ष आदि भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा आत्मनि देह सत्य अनुपलब्ध आत्मा में शरीर का सत्य उपलब्धि नहीं होता शरीर में आत्मा की सत्य उपलब्धि है। बोलते हैं कि आत्मा निदेह सत्य अनुपलब्ध नहीं आत्मा ने उसको व्याख्या करता है क्योंकि आत्मा में जिस प्रकार किसी बर्तन ने आपने बेड़ रख दिया तो बर्तन अलग बेड़ अलग हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है नहीं कुंडी कुंड मतलब मतलब किसी किसी में में में में बदर मतलब शीरे बद जैसा में में जैसा दूध हमारा फैट तेल रहता है इस प्रकार भित्तो चित्रम में आपने चित्र बनाया प्रत्यक्ष आदि इसी प्रकार आत्मा में क्योंकि यदि तो क्वेश्चन आपको कि कुंडी कुंडत मतलब किसी परंतु बेर, तो तो हमको, हमको अनुभव में आ जाता अनुमान प्रमाण के द्वारा तो व्यवहारिक प्रमाण के द्वारा और तिल में तिल जो है ना वो भी हमको सीधा नहीं दिखाई पड़ता किन्तु तो पिछले तो तेल निकाल आता है इसलिए भितो भितो कुछ दीवाल में, कुछ में में पेंटिंग्स कोई चित्र बना हमको तो केवल शरीर दिखाई पड़ता है इसलिए तो तो है। बोलते हैं कि, पर, कि नहीं आत्मा ने कु बदरम चीरे सर भी तैल भित्तो चित्री व प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा दिखाई पड़ता की तरह तब तो समस्या समाधान हो गया था आत्मा ज्ञान हो ही गया था तब तो क्या हो जाता आत्मा परिचिन्न हो जाता कुंडो में बदर मतलब क्या हो जाए एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य रखा हुआ तब तो क्या हो जाएगा वो परिच्छिन्न हो जाएगा आत्मा में मतलब जहा दूध है उसके अंदर जितना दूध है उतना ही तक वहां पे है। है। है। तो एक में दुष्ट मतलब इसी प्रकार आत्मा में शरीर है ये दिखाई नहीं पड़ता फल तो क्या होता ये प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध नहीं होगा तो प्रत्यक्ष आदि भी देह उपलब्ध थे न ऊपर सारे न कुंड में कुंड प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध होता हम तो केवल शरीर ही दिखाई पड़ता है यदि दो वस्तु स्पष्ट करके दिखाई देता अब आप किसी से पूछो कि भाई आत्मा तुम कौन आत्मा का शरीर का अंदर शरीर में आत्मा समझ में आता आत्मा में शरीर जो है दिखाई नहीं पाता चलिए प्रत्यक्ष प्रमाण के शान विरोध नहीं होगा कथम तरी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी अप्रसिद्ध देह देह नेह जब ये आत्मा को हम जानते ही नहीं है अप्रत्यक्षादी तो प्रमाण के द्वारा उसकी प्रसिद्धि नहीं है तो आरोप कैसे होगा जिसको हम जानते उसको ही ना हम आरोप करते हैं तो जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प आरोप करते हैं हमको वहां पर सर्प का ज्ञान रहता है कि सर्प क्या वस्तु होता है क्या वस्तु होता है है वो हमको ज्ञान रहता इसी प्रकार हम पानी के तो पानी के आरोप करते हैं तो तो क्या वस्तु होता है कर, पर पर सब है सब हमको तो पता इसी प्रकार से यदि शरीर आत्मा में शरीर नहीं है आत्मा में शरीर नहीं है तो कथन तारी फिर कैसे प्रत्यक्षादी भी अप्रसिद्ध जो आत्मा प्रत्यक्षादी प्रमाण में प्रसिद्ध नहीं है उस आरोप देह अधारोपण जो है शरीर मैं इस में आरोप कैसे होता है जो आत्मा आरोप शरीर अधारोपण आत्मा में शरीर की आरोप और शरीर में आत्मा के आरोप कैसे हो जाएगा कथम तरी यदि एक अप्रसिद्ध वस्तु है यदि एक अप्रसिद्ध वस्तु है तो वहां पे आरोप कैसे हो सकता है वहाँ पे व उसका आरोप कैसे हो सकता है शरीर में प्रसिद्ध वस्तु के आरोप होता है नहीं भी देखना जो हम आरोप में किया आरोप में में का का ज्ञान है पुरुष पुरुष आरोप अथवा अर्जु में सभी वस्तु का मुझे ज्ञान होता है तभी जा होता है और यदि इस प्रकार को आत्मा का ज्ञान नहीं आए तब तो आरोपित कैसे होगा तब तो क्या उत्तर देंगे? इतना आत्मा का बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान बात नहीं है, ये बोल है। है, है, तो है। तो रहे हैं यहाँ पे कि आत्मा कैसे सिद्ध होता है क्या तो बोलते हैं कथम तरी प्रत्यक्ष अप्रसिद्ध मात पर अप्रसिद्ध आत्मा ने देहा देह से आत्मा आरोपणा शरी, आत, शरीर में आत्मा तो स्वरूप नहीं होता यदि के स्वरूप अध्यक्ष होता तो अब जाकर आत्मा मित्र वस्तु होती और स्वरूप के स्वरूप अथ अध्यक्ष होता है इसीलिए स्वरूप जो अध्यासिक वस्तुता है मिथ्या होता है इसलिए शरीर में मित्ता आत्मा मित्र तो नहीं है देते व्यवहार दे दे इसलिए होता है ना हम नो स्वभाव आत्मा जो है के तो नहीं देता। तो मैं, मैं, मैं, मैं हूँ इस ने, इसको लेकर किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता और मैं अपने को मतलब जो समझता हूँ अपने अस्तित्व को अंधेरा घर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी फिर भी हम अपना अस्तित्व को समझते हैं इसीलिए आत्मा जाना हुआ वस्तु नहीं है तो कोई बात नहीं परंतु स्वभाव से मैं मैं कह के कोई ना कोई एक मैं जब बोलता हूँ कोई प्रत्यय उठता है हमारे मन में स्वभाव प्रसिद्ध बात आत्मा न स्वभाव से आत्मा प्रसिद्ध होता है नहीं कभी कभी है कभी नहीं, तो नहीं, नहीं का कभी कभी शुद्ध होता तब तो हम उसको नहीं कह सकते थे नित्य सिद्ध हो परंतु जो नित्य सिद्ध वस्तु है वो जो है स्वभाव से ही प्रसिद्ध हो जाता इसलिए इस प्रकार सामने आपको वस्तु हो तभी आरोप करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है जो सामान्य रूप में दिखाई क्योंकि आकाश दिखाई नहीं पड़ता सामने कोई वस्तु दिखाई दे प्रसिद्ध वस्तु तभी आप आरोप करेंगे आरोप करेंगे ये जो आप बोल रहे ये कोई अब, मतलब भावी नियम नहीं है तुम आकाशे दर्शनात क्योंकि ये जो आकाश स्वभाव सिद्ध है क्योंकि आकाश हम इंद्रियो तो वस्तु नहीं है परन्तु तो आकाश में हम आकाश नीला है आकाश का है इस प्रकार हम आरोप करते हैं इसी प्रकार, आत्मा भी प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु नहीं है परंतु तो स्वभाव सिद्ध वस्तु मैं हूँ ऐसा भी व्यक्ति जानता है, परंतु तो मैं मैं हूँ मैं चेतन हूँ ये भी मैं जानता हूँ और मैं हूँ मैं चेतन हूं इसको जानने के लिए हमें किसी इंद्रियों की अथवा तो किसी भी किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती मैं हूँ मैं मैं जानता हूँ सामने देखते है उसका सामान्य ज्ञान होता है विशेष ज्ञान नहीं होता आत्मा भी जाकर के कोई जान का शाम, शाम, जिसको हम जानते हैं उस वस्तु के आरोप कर देते इसलिए यहाँ यही समझा रहे हैं कि आत्मा की सामान्य ज्ञान है नहीं है इसीलिए जाना हुआ जो वस्तु है शरीर शरीर को हम आरोप कर एक तब आत्मा भी परार्थ भी हो जाता है कल्पित हो जाता है परंतु ऐसा नहीं है स्वभाव सिद्ध अपने आप ही सिद्ध हो जाता है प्रमाण के आधार पर अपने अस्तित्व के प्रमाण के अपने आप ही अपने अस्तित्व का प्रमाण इसलिए किसी प्रमाण हम बोलते अपने आप सिदा सिद्ध है इस प्रकार आकाश में तलमले नरोप करते हैं इसी प्रकार से जो है हम आत्मा में शरीर की आरोप करते हैं यद्यपि आत्मा कोई प्रत्यक्ष ब्रह्म वस्तु तो नहीं है इसलिए फिर भी उसमें आरोप होता है कि इनको सवाग सवाग को हमें पता लग ठीक है मैं समझना और मैं को शरीर समझना है ये कौन किया ये आत्मा किया कि शरीर किया ये आत्मा किया कि शरीर किया इसलिए हमें पूछा भी ठीक है यहाँ तक तो हम समझ में आ गया कि आत्मा आरोपित नहीं है शरीर आरोपित है और आत्मा प्रत्यक्ष अनजान वस्तु में बिल्कुल अज्ञात वस्तु में भी आरोपित नहीं होता बिल्कुल अज्ञात वस्तु का भी आरोप नहीं होता तो शरीर में आत्मा का आरोप नहीं होता आत्मा में शरीर आरोपित होता है यदि आत्मा भी शरीर में आरोपित होता तो क्या होता आत्मा आत्मा भी आत्मा प्रशंसा जाती, और ये के लिए हो जाता। हो जाता वो। तो इतना बोलने के बाद अब प्रश्न होता है अधिकर्ता कौन है आत्मा करता है जो शरीर करता है इसको लेकर के एक अच्छा संघ का निराकरण कर भगवान शिष्य देह शरीर और आत्मा इन दोनों का होना जो एक में दूसरे का होता है देहाति तो एक हो गया शरीर इंद्रिय मन बुद्धि की एक संघात और एक हो गया आत्मा दो वस्तु है अलग अलग और आप बोल रहे हैं आत्मा में आत्मा में शरीर का अध्यारूप हुआ है परंतु शरीर शरीर में में आत्मा का आत्मा आत्मा का तो तो मिथ्या हो जाता है तो जो जो को हम करते, है, तो है? करते हैं कौन करता ये मैं शब्द कौन करता है यहाँ पे तो उसका शिष्य का प्रश्न ये बहुत बो, लॉजिकल है कि ये कौन करता है कि भगवान देह आत्मा में इतर अध्यक्ष आत्मा में शरीर का स्वरूप अध्यक्ष में आत्मा का स्वरूप आत्मा अध्यक्ष नहीं है क्योंकि हम इतर अध्यक्ष करते हैं देहा अथवा आत्मा कृता शरीर अधि संघात से क्या अथवा आत्मा के अधिक दो ही है दोनों में से कोई करना पड़ेगा गुरु रूपाच यदि देहादि संघात कृता यदि किम अच्छा मैं आपको यह हूं। तो हुआ। अब किया? ये पूछता हूँ शरीर किया कि आत्मा किया? इससे जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा? के द्वारा ये किया गया है इसे अधान है? है ये तुमको दिखाई दे रहा है ये समझ में आ रहा है तो और कौन किया तब जो है ये प्रश्न मा भगवत के भगवान भाष्य में लिखते हैं से आया कौन तब क्यों क्या करोगे तब उसको हटाऊंगा तब जो जानते किस तो इसका जब समझ में आ रहा है हटाओगे बोल रहा हूँ तुम्हारी है तो इसके लिए क्या चिंता करते हटाओ उसको क्योंकि ये वास्तविक है ही नहीं ना यदि वास्तविक तब तो हमें दिखा कौन किया तब तो हमको कोई हुआ कैसे हम तो कुछ उसका उत्तर नहीं दे पाते हुआ कैसे तो हमको ही बोलना पड़ता है कि कहीं मनुष्य जो काम हो गया था तो इन से नहीं देखा इसलिए जो ऐसा हुआ तो बोलते हैं गुरु यदि देहादि रूपाधि संघात मात्र यदि मैं शरीर संघात मात्र हूँ तम अचेतन इति न मत कृता देहात्मनो इतरेतर इतर, इतर देखो यदि यदि यदि हम शरीर शरीर मात्र होते, देहादि मैं मात्र होता, उससे क्या तो मम अचे तब तो मैं अचेतन होता शरीर तो जड़ है और परार्थ होता दूसरे के लिए होता तब क्या हो जाता न मत पिता तब मैं यदि केवल शरीर होता तो मेरे द्वारा तो केवल तो जड़ है न इतर इतर शरीर और आत्मा जो हुआ है, तो के जो तो इतर तो के द्वारा जड़ होता तब तब तो ममो अचेतन तत्परार्थक तो इस प्रकार की शरीर तो आधार नहीं कर सकता अथ हम आत्मा पर अन्न संघात अब मैं जो है आत्मा संघात से भिन्न हूँ जो हम आत्म संघात भिन्न हो किससे संघात से भिन्न हो और चेती मात्र जो अपने चेतन अपनी मैं चेतन होने के कारण सार्थ सार्थी हम परार्थ नहीं, नहीं है हम अपने लिए हैं, हम जो अपने लिए काम करता है, अपने मैं चेतन मैं तो मैं ही जो तो तो मैं, मैं ही जो चेतन तत्व किया अपने में शरीर का आरोप कर लेते सर्व अनर्थ बीज बीजूता समस्त अनर्थ के बीज रूप जो शरीर मैं खुद अपने आप आरोप किया कि शरीर तो जर है वो तो नहीं कर सकता है मैं अपने कैसे आरोप किया अपने आप क्योंकि वो जो हमारी वासना होती है उस वासनाओं की पूर्ति के लिए हमें एक शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर से ही हम वासना पूर्त शरीर को मैं अपना मान लेते हैं शरीर को मैं मान लेता क्योंकि वासना मेरी है और वासना की पूर्ति के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए तो इसलिए उस शरीर को मैं मान लेते हैं इसलिए आप इस चीज को यहाँ से थोड़ा सूक्ष्म रूप से समझना है कि अधारूप कौन किया क्या शरीर किया कि आत्मा किया शरीर से अधारोप नहीं कर सकते और आत्मा का देते सारा कि आत्मा की चितनता से, चेतनता से चैतन्यता को प्राप्त तो करके फिर बुद्धि जो है शरीर मैं मैं शरीर ऐसा ऐसा बोलने लगता है ये बुद्धि की काम है इसको समझाने के लिए अर्थ अहम hmm! आत्मा पर अन्न संघात तो में आत्मा हूँ और ये संघात से मैं भिन्न हूँ और स्थिति तो मत मैं चेतन होने के कारण जड़ पर के लिए होते हैं अपने लिए कोई काम नहीं कर सकता चेतन है तो स्वार्थ में अपने आप अपने लिए हूँ मैं अपने लिए अपने आप तो प्रकाश कर सकता स्वार्थ मत में स्वयं प्रकाशी मैं एवं स्थिति मत सिर्फ मैं चेतन होने के कारण मेरे द्वारा ही आत्म अपने में अध्यारोपण अपने में अपने आप शरीर को अध्यारोप किया जाता है सर्व अनर्थ बीज भूता यही जो शरीर का अध्यास हम अपने में करते हैं यही समस्त अनर्थ की बीज है समस्त अनर्थ की बीज यही है कि हम जो है अब अनजाने में चेतन हूं अतच मैं ही कर सकता चल तो नहीं कर सकते और जानते हुए भी ये शरीर के साथ तादात्मक शरीर में रहना यही दुखदायी है फिर भी हम मैं शरीर हूँ और शरीर छुट जाएगा इसके दुख से मैं दुखी हो जाता हूँ इस प्रकार से सभी व्यक्ति में सामान्य दिखाई पड़ता है इस प्रकार शिष्य बोलने पर शिष्य समझ में आ गया अभी कि कर नहीं सकते तो अनर्थ तो के बीच रूप है ये जो है चेतन आत्मा में होते हुए भी इस चेतन आत्मा अपने ऊपर मैंने शरीर को आरोप कर लिया मतलब मैं अपने को शरीर समझ लिया जब तुमने ही किया तो मिटाना किसको पड़ेगा तुमको ही करना पड़ेगा बुद्धि ने किया तो बुद्धि को ही मिटाना पड़ेगा इसीलिए इस ये पढ़ने से आता है कि बुद्धि परिपक्व हो जाता है तब तो आत्मज्ञान हो जाता है इतुक्त गुरु रूपाज ऐसा शिष्य के तरह कहने पर गुरु बोलते हैं अनस्त बीज भूताचित मिथ्या अध्यारोपण जानने से महाकाशी जानते हो कि अनर्थ के बूद्य, बूद्य है सबसे यही है सबसे यही की परेशानी कि मैं होगा मोबाइल फोन आदि जो हमारी साधना में विघ्न के कारण है परंतु ये थोड़ा बहुत मदद के कारण भी है जैसा परंतु ये जानते हुए ये भी हम जो है उसकी प्रयोग को मतलब उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं ऐसा जो पहले भी हमारे पास नहीं था आगे भी नहीं जाएगा उस हम चीज हमारे लिए दिन है। गुरु रूपाच अनुमेत मिथ्यापना जो समस्त अनर्थ बीज है यदि ये जान गर, जानी से तुम जान लिया मत मत करो करो जब कौन किया किया ईर्ष्या मच गया गया कि मैं ही किया। मैं ही मतलब को लेकर के ये जान गया। तभी मत करो। तब बुर्ण बुर्ण जी, यही तो समस्या है तो नहीं कर पा रहा हूँ नहीं बम भगवान शकन न कर जो है मैं आरोप नहीं करू ये करने में ये करने में मैं सम, समर्थ नहीं हूँ नहीं भगवान भी नहीं करना ये ये नहीं नहीं करने में मैं समर्थ क्योंकि अनादि से चलता अन्य जैसे लगता है कि मैं किसी के द्वारा प्रेरित होता हुआ जबरदस्त इसके साथ आरोप करके जैसे अर्जुन ने पूछा था ना भगवद गीता के तृतीय अध्याय में अथ के न प्रयुक्त हो एवं अनिच्छन बात नहीं चाहते हुए भी कोई किए को बिना को तो मैं, कि मैं, मैं रह नहीं पा रहा हूँ सम्भव समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ नहीं बम भगवान शक्नो मैं कर नहीं करूंगा करूं। स्वस्थता हूँ परंतु नहीं कर पा रहा हूँ उसको जैसे कोई प्रयुक्त तो कि तो होता हुआ, ना तो मैं तो हुआ। ये काम करूं न स्वतंत्र इस जगह पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं क्या अध्य को छोड़ दू इस जगह पे मैं स्वतंत्र तो नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि अंदर जो बाश न बैठा हुआ यदि वो छोड़ जाती है तो अधारो छूट जाएगा समस्या है, है, है मैं ये करने में समर्थ तो नहीं हो रहा हूँ क्योंकि प्रश्न किया कौन आरोप किया शरीर आ, आत्मा में आरोप शरीर ने किया अथवा आत्मा के आरोप शरीर में अथवा आत्मा में शरीर के आरोप आत्मा ने किया तो तो तो तो परंतु दोनों को ऐसा एक तालमेल कर गांठ लग गया कि छोड़ी नहीं पा जा छोड़ा नहीं जा रहा है सबसे बड़ी आश्चर्य बात है यही भी यही भगवान की परी महिमा की महिमा नहीं बम भगवान कर तुम करने में समर्थ तो नहीं हो पा रहे कि किसी एक अन्नक काम रहा हूं तुम परार्थ हो गए तो तुम अचितिमत कैसे हुए नुम तुम, तुम, तुम परार्थ हो गए मत तुम चित नहीं हो तुम जड़ो दुष्ट तुमको चला रहे क्या है? तो बोलता है मैं नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकते क्योंकि तुम नहीं कर सकते दूसरे के तरह फलित हो तुम, तो तुम परार्थ तो हो गए तुम जड़ हो गए तुम परार्थ हो गए तुम जड़ हो गए ना तो तुम तब तो तुम तुम लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्यों तुमको तुम तुम चला रहा है ऐसा जी प्रयुक्त अस्वतंत्र प्रवर्तन से जिसके तरह पीड़ित होकर के तुम अपने स्वतंत्र स्वतंत्रता रहित होकर के प्रवर्तित हो जाते हो जिसके चलते हुए जी प्रयुक्त तो जिसके द्वारा पीड़ित होते भी और व्यापार करते हैं लिए काम कर रहे हैं तब संघात तब तो तुम संघात के अंत पाती हो गए तब तो, तो, तो तुम संघात के अंत हो गए तुम तुम बोलते हो यहाँ से प्रश्न अपने आप को प्रश्न करना है ये अध्यारूप कौन किया शरीर में आत्मा की आत्मा में शरीर की आत्मा भी नहीं कर सकता। दोनों में ऐसा एक दोस्ती हो रहा का जो हम छुटाना चाहते हैं परंतु जो छूट नहीं रहा है यदि नहीं रहा है यानी कि, कि तुम परतंत्र हो गए तो फिर तुम चेतन नहीं तुम जो चेतन होते स्वार्थ तो हो तो होते तब तो तुम अपने आप कर सकते। जो तुम को तो तुम हो गया। ना जड़ हो गया तुम जड़ बुद्धि होगी तुम्हारी अपने लिए नहीं कर पाए जिन प्रयुक्त तो जिसके तरह पीड़ित हो गए अस्वतंत्र स्वतंत्रता खुद छुट गई तुम के द्वारा प्रीत हो करके काम करते अपने लिए काम करता है इसलिए तुम तो जड़ हो गए फिर संघतक तुम संघात तो पति हो गए संघात चालक नहीं हो ऐसा जो शिष्य जब तुम गुरु ने डाटा यदि अचेतन अहम आ? आप मेरे को अचेतन बोलते हैं तुम ना? तो मैं शुक दुख करने वाला तो, तो तब जो है यदि अचेतन मैं तो कथम सुख दुख वेदना भव दुख तुम ना जाना भी तो सुख तो दुख को, तो मैं ही जानता हूँ जर तो चेतन है तो ये जो है क्योंकि मैं अपना वेदना जो शरीर में दर्द आदि हो रहा है और उसका आप बोला तो क्यों नहीं जानूंगा मैं तो जानता हूं इसलिए मैं चेतन हैं यहाँ पे कि जब मैं अपने सुख दुख सब वेदना को मैं जानता हूं तो मैं जड़ नहीं हो सकता जड़ नहीं होता तुम दूसरे को तरफ चालित नहीं हो सकते, तो सकते जगह पे लड़ाई है इसको इस तोड़ना ही साधन मतलब क्या हो गया मैं ये नहीं सकता किसी चेतन तो तो तो हो तभी तो, हो, तभी तो, हो, तभी तो, तो तुम वेदना तुम्हारा सुख को तुम्हारा दुख को शरीर में कहते तो कोई चेतन होना चाहिए स्वार्थ होते हैं है। अब एक तरफ से हमको दिए देखिये दोनों का मिक्सिंग कैसे हो रहा है स्वार्थ और परार्थ उनका तो मिक्सिंग कैसे हो रहा है इस इस चीज को को में जो देखेंगे समझता तो मैं अपनी वेदना और परंतु शरीर कार्यकरण संघात कर रखा उससे बाहर के नहीं आ पातंत्र बाहर आना पड़ता दवाई का करके डॉक्टर जी का ये चीज यहाँ पे आज यही पे रखेंगे तो ये चीज जो है इस इतना भी, मतलब अथवा उपनिषद ग्रंथ ग्रंथ से ये ग्रंथ की ये है। कि किस जगह पे आकर के हम फंसा हुआ है भगवान स्पष्ट करके दिखाया कि किस जगह पे आकर के हम फंसा हुआ है उसको हमको तोड़ना है उसको हमको तोड़ना है इसका भी एक महिमा है इसको पढ़ा जाता है की देखो बिल्कुल सूक्ष्म ठीक है पे नहीं। के भी होगा नहीं इसलिए वैराग्य को बढ़ाना पड़ेगा को पक्का होता है तो शरीर से परंतु कोई जो है वही जो हमको शरीर के तादात मोड़ना नहीं देता ठीक है देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कल कहा तक पढ़ लिए थे हाँ जी इक्कीस इक्कीस वर्ष लोग इक्कीस वर्ष लोग तक हो गया था तो बाईस में करना है ठीक है बाईस करना है ये चीज जो है ये राजा भरतीहरी राजा थे देखिए ये, ये कैसे अपने अनुभव को और हमारे अंदर डालने के लिए मतलब भावना भी कितना अच्छा है। उनको दिखे कि ज्यादा कुछ मान लीजिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है जब पत्नी बिना उनके पास भी अन्न नहीं है बच्चा उस माँ खींचे माँ कुछ अन्न दो परंतु वो भी बेचारी जो है उनके पास नहीं है वो खुदित होकर वो इधर उधर देखते हैं इसको देख करके पुरुष की मन में जो है दुख होता है तब वो जाकर के कोई मेरे को देगा कि नहीं देगा रहता है उनको फिर भी जाकर के भीख मांगता है क्योंकि अपना सारा मान सम्मान खो करके भीख मांगता है यहाँ पे भीख मांगने से अभिप्राय जो हम अपनी मतलब अपने स्वतंत्रता के आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते थे परंतु उस आत्मा संसार बंधन से मुक्त हो सकते थे उसको छोर करके हम संसारिक काम में लग जाते हैं तो, तो क्या होता है जो हमारी स्वरूप से बन... मतलब मुक्त स्वरूप से वंचित होकर मूल क्या है ये जो है भूक प्यास भूक प्यास जो है यही हमारा मुख्य रूप से दुख का कारण होता है जब जिससे कोई व्यक्ति अकेला होता है तो अब क्या होता है चलो एक दिन भूख अला नहीं जाऊंगा तो मर थोड़ी जाओ चलो दिखा जाएगा जो भी परंतु तो जब हम देखते हैं हमारे सामने हमारे बच्चे भूखे पत्नी भूखे उनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा तब तो क्या होता है किसी तरह से बेचारा जो सारा मान मर जाता जाके भीख पे और भी बोलेंगे भीख यदि मांगना ही हो तब तो क्या है कि भगवान से मांगो अपने रिश्तेदार जान पहचान जो वहां पे क्योंकि सोचते है तो वहां जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा परंतु तो अपमानित हो करके देगा परंतु भगवान से मांगो भगवान को ठीक है से विवेक विवेक खुल खुल जाएगा खुल जाएगा उसको लेकर के तो आज इस लोग को बोल रहे हैं अभिमत विपुल वितान कुठारिका जठर विडंबनम महामान फुटचंद्र स्ुटल फुट उज्जलो चंद्रिका विपुल वितान कुठारिका विडंबनम बोलते हैं कि मान प्रवेद ये अपने को अभिमान करने वाला ग्रंथिका छेदनकारी है ये कौन जठर हमारा पेट भूख प्यास भूख प्यास क्या होता है जो अपने को मान्यता देते हैं मैं ये मानी हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ ये अभिमान करने वाले व्यक्ति का ये जो है जठ अग्नि पेट जो है उस मान को तोड़ने वाला होता है मान अभिमता महामान ग्रंथी मानी लोक की अभिमान अभिमान ग्रंथ उसको छेदन कर प्रभेद पटिया इसको तोड़ने में जी कौन ये जठर जठर जाला गुरुतर तर गुण अच्छे अच्छे गुण सम का पद्म के तरह चंद्र का हैं वो, वो क्या करते इसमें तो किरण में तो खुल जाता है परंतु चंद्र किरण में वो खुला हुआ फूल बंद हो जाता है इसी प्रकार जितने सारे अच्छे गुण हमारे अंदर था ये यदि भूख प्यास और विपुल का विस्तृत रूप से प्रकाश समान जो लज्जा रूपी जो है मतलब आश्रय जो हमको बचाता है उसको भी तोड़ने वाला उस बकर भाव नहीं है सारा गुण को ढाक देते अच्छे गुणों को और सारा लज्जा को जो है मतलब मार देते मानव मन को मतलब हटा देते कौन ये जो उदर पात्र विड़म बना जान हैं हमको हमको कोई कोई के लिए मजबूर कर हमारे अंदर अच्छा गुण गुण है है परंतु उस अच्छा को जो ये उसके में हम पैसा के लिए नहीं है परंतु क्या हो है? जब हम के पेट के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि मानी के मान ग्रंथी भेद कर देते हैं तोड़ देते हैं और हमारे अंदर जो गुण है तो हमारे वो टूट जाते हैं और जो है पेट के लिए साथ हमने पत्नी एक और जो लिया तो परिवार पालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमारे अंदर जो मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त एक शुद्ध चेतन व्यापक मतलब अस्वतंत्र हो जाते हैं अस्वतंत्र हो जाते हैं लगता है कि, कि इन्हीं का इन्हीं को सेवा करना इसी को करना यही हमारा काम है मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए मुख्य दृष्टि नहीं आता तो फिर मन जाता जाता है और आजकल तो सारा साधन जो है इसको मतलब मैं एक काम के लिए आया तो सांस अर्थ को भूल जाता है परार्थ हो जाता है फिर दूसरे प्रयास में लग जाते हैं इसलिए इस दुष्पूरणीय जिसको कठिनाई से पूर्ण होता है ये जठन पात्र ही हर प्रकार की विड़म्बना के कारण क्यों वो मानी लोग जो सम्मानित व्यक्ति शन, शन्म, का को नाश करते हैं व्यक्ति हाँ, का जो गर्व है वो आत्म वो आत्मज्ञान प्राप्त के नाश होने के जो वो यहाँ यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है उल्टा समझ नहीं देना ये जट मतलब पेट ये क्या होता है सम्मानित व्यक्ति का सम्मान का भी करता है और जिस प्रकार से जो है चंद्रलोक में जिस संकुचित हो जाता है इसी प्रकार इस उधर के लिए खिला हुआ कमल जैसा चंद्रालोक में मुछा जाते हैं इसी प्रकार से हमारी मुंह से खिला हुआ मेहता परंतु पत्नी पुत्र और जठर इन सबका जठर पूर्ति के लिए हमको संकुचित होकर जीना पड़ता है हमारी सदवृद्ध सकल जो हमारे दबा देता है जिसको संकुचित करता है और क्या होता है उदय उदर उदर पूर्ति के लिए केवल अपना ने किसी का जिम्मेदारी गौरव ले लिया उदर पूर्ति के लिए हमें क्या करते हैं हमारा लज्जा को भी हम छोड़ देते हैं लज्जा, को भी हम कुठार से इन्हें निर्लज हो जाते है किसके लिए केवल मात्र ये जठल पात्र और अग्नि की पूर्ति के लिए हमको तीन चीज हमारे अंदर जितने है ना वो शरीर भी शीत लिंदु मा अभिगा फिर मैं दोबारा जाए जन्म ना लू फिर शरीर के साथ आत्मा ना करूँ क्यों वो करने से क्या होगा हमारी जितना सामर्थ्य है सामर्थ बीर्जय ये सब हम खो देते हैं हम सोचते हैं कि जो बाहरी काम का भी जो सामर्थ्य है वो व्यवहारिक सामर्थ्य है परन्तु तो पारमार्थिक शरीर जब संसार बंधन से मुक्त होने के लिए जो तो सामर्थ्य भगवान ने हमको दिया वो सामर्थ्य हम खो देते दे, वो सामर्थ्य हम खो देते दे। हैं। इसको बोल ये जठ की सबसे बड़ी कमी है, है ये दुष्पूरणीय जिसकी और ये ऐसे चीज है कि दोबारा तिबारा चौथा दो चार आधा पांच घंटा छह घंटा बाद फिर इस आग जो है वो निकल के आते हैं बात की आग क्या होती है फिर बार बार बार बार हमको जो है प्रेरित करते है काम करने के कर्म के लिए इसलिए ये दुष्पूरणीय जो जठर है यही सारा विडंबना के कारण है मानी लोग की जो मान सम्मान है उसको नाश्त करता है और जिस प्रकार सारे गुण को है जो है ये जो है संकुचित कर देता है खिला हुआ आत्म प्रकाश से खिला हुआ अच्छे अच्छे गुण और जाठ रखने की प्रेरणा से सारा गुण दब जाता है पूजा काम कर लेते हैं अब पर चोरी झूठ बोलना मनुष्य से मन नहीं करता यही होता है आज सब जन अच्छे गुण संकुचित हो जाता है और उधर के लिए तादात्म होने से ये होगा शरीर के साथ आधात्म होने से ये होगा ही होगा इसलिए जब तक ये तादात्मता को छोड़ना है परंतु शरीर छोड़ जाए तभी आत्म साक्षात्कार भी नहीं होगा तो बहुत बड़ी समस्या है ये ये ये जो है कि समस्या को बचाना ईश्वर की बात और अपना विवेक के बिना ये होना संभव नहीं है कि शरीर नहीं हो तो काम नहीं चलेगा और शरीर के साथ तो भी काम नहीं चलेगा मतलब एक व्यक्ति कोई हमको मदद कर रहे हैं हम जानते हैं कि ये व्यक्ति मौका मारने पर ही मेरे को चक् मारेगा तो हमको क्या करना है उस व्यक्ति से काम भी लेना है परंतु उससे दूर रह करके भी ये मौका मारने मौका मिलने पर ही गला दबा देगा इस प्रकार व्यक्ति के साथ हम जैसे व्यवहार करते हैं ऐसा ही शरीर से काम लेना पड़ेगा परंतु इसको अधिक पालेंगे पोषेंगे तो बस फिर हमको चक्कर में फिर डालेगा उसे में गिराएगा। इसलिए विवेक चाहिए ईश्वर कृपा चाहिए विवेक चाहिए और प्रश्न उठाया था ये जो हमारा कौन करता है इस काम को अधार शरीर करता है क्या करने चकता। आत्मा आत्मा स्वतंत्र है और आत्मा भी नहीं कर परंतु तब मतलब मतलब तक, मतलब तक आगे बढ़ना मुश्किल है इसलिए जब जान गया मतलब ही हमारी मतलब सारा विडम्बना के कारण है तब तो तादात्मता मतलब छोड़ो मतलब विचार पूर्वक जब मैं शरीर नहीं हूँ मन नहीं हो बुद्धि नहीं हूँ भूख व्यास मुझमे नहीं है सुख दुख मुझ में नहीं है जन्म मृत्यु में नहीं है यह सब शरीर का धर्म में आरोप कर लिया बार बार बार बार ऐसे विचार करेंगे तो शरीर अपना प्रब्ध से चलता ही रहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि जन्म तो के तो पुण्य अंजन के फलस्वरूप यदि इस मार्ग में आने का मौका मिला तो शरीर को भी रक्षा करेगा मतलब तो शरीर धारण की हम चिंतन करेंगे तो हम मार्ग हो जाएंगे अपमानित हो जाएंगे अच्छा-अच्छा प्राप्ति के लिए मैंने लगाने का कोशिश करता दब जाएगा को छोड़ना है इसको समझाने जान के लिए रत्न कितना भयंकर होता है उसको लेकर के देखिए अगला श्लोक भी बोलते महा पट छन्न पाली कपाली आयाद गर्भूत धूम धूम रूप कंठे द्वार प्रविष्ट बर मुदर मुदरी पूराय मानी मनी प्राण सनातन पुनरुदीन तुल कुलेशोदीना उन्ने ग्रामे ग्रामी वनेन बहती पतछ्पा कपालीय नय गर्भ दिज हुत हुत भु धूम कंठे दारम दारम प्रविष्ट बरम उदर दरी पुरा पुराय चुदार मानि तुल्य ना पुनर तो इनका तो भाषा बड़ा कठिन है इसका लागू की विवेक चुड़ाम का भाषा अथवा इसके भाषा जो है सरल है बोलते हैं यहाँ पे कि कोई मानी पुरुष युद्धार्थ मानी प्रथमा एक बचन दिखाई पड़ा है यहाँ पे तृतीय लाइन के अंतिम लाइन के चतुर्थ लाइन के शुरू में करता है, है कुछ व्यक्ति भूख से पीड़ित क्या होता है? कि न्याय जितना भी उनका सारा शास्त्र से पढ़ा हुआ जो है पारदर्शिता द्विज यहाँ पे दीजा होता होता भूख ब्राह्मणों के द्वारा जो जहा पे ब्राह्मण व्यक्ति रहते हैं और वो अपना जो है के द्वारा अपना घर में पवित्र धुआ को फैला रखा है बीज ब्राह्मण जो हूत हूतभुक हूत मतलब आहुति हूत भूक मतलब अग्नि अग्नि में आहुति डालकर धुम, के धूम धूम्र के धूम के द्वारा जिनका दार भाग मतलब दरवाजे में धुआं मतलब ब्राह्मण लोग हमेशा जाग जग गांति के द्वारा उस धुआं जाग जग गांति के धुआं के द्वारा राम को पवित्र बना करके कर, अपने घर को पवित्र बना करके कर रखा कर कर. है वहां पे क्या किया एक कपाली कपाली मतलब क्या है एक पाली। इस प्रकार ग्राम में अथवा किसी में क्योंकि पहले जमाने में भीख मांगने थे, थे ना वो ढक जैसे हम लोग मंडल में ढक के लाते हैं इसी प्रकार एक सब्त सफेद कपड़ा से अपने भिक्षा पत्र को ढाक करके अरण्य शीत पटना पाली शा, बस्त के भिक्षा पत्र को लेकर के ग्रहण करके, करके। उधर उधर मतलब को भरने के लिए रोज प्रतिदिन भिक्षार्थम दारम दारम प्रविष्ट दरवाजा दरवाजा में प्रवेश करते प्रवेश करते पुनः वो अच्छा है तो परंतु अपनी जो रिश्तेदार जहाँ पे मैं जानता हूँ यदि भिक्षा के द्वारा जीविका निर्वाह करना भी है तो उस जगह के द्वारा भिक्षा निर्वाह करेगा कि जहाँ पे हमको शुद्ध ब्राह्मण लोग जहाँ पे रहते हैं जहा पे धर्म धर्म के जानते हैं उस जगह पे जा करके यदि कोई सन्यासी भीख मांगता है तो सम्मान के साथ भीख देता है मान के साथ भीख देता है परंतु वही सन्यासी जी कि अपनी किसी आवश्यकता के कारण अपने रिश्तेदारों के पास जाकर के भीख मांगता है तो रिश्तेदारों का बना दिया था सन्यासी अभी देखो काम पर तो आया हमारे पास मानने के लिए ऐसा भावना से भिक्षा दे ये बात नहीं है इसीलिए परंतु ऐसा दीन होना युक्ति संगत नहीं है इसका दिन होना युक्ति संगत नहीं है के द्वारा पीड़ित होकर के कोई दिश जो है थोड़ा ढका रहता है इस प्रकार धार्मिक गृहस्थ की प्रवृत्त गाँव में जा करके अथवाश्रम में जहाँ पे है वहां पे जा करके कुटीर के दौरा खुदा अपनी को पूर्ति करने के लिए एक अब लेकर रोज जाना करना वो फिर फिर भी वो भी ठीक अच्छा है वो को जा तक वो जो है परंतु परंतु अच्छा को तो बनने के बाद ये एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है अपने शरीर धारण के लिए महिला को किसी तो जाएगा आवश्यक वस्तु की पूर्ति कहा से करना चाहिए बोलते हैं कि आ जाते? आवश्यक की के, के लिए अलग -अलग में जाके जिसको हम माधु करीब हैं। तो, तो, तो वहाँने से तो मुझे मिल ही वो नहीं करना चाहिए क्यों उससे अपने अंदर उद्दीनता आएगा भगवान भरोसा नहीं आ है, इसलिए यहाँ पे बोल बोल रहे रहे अखिल शास्त्र जो लोग ब्राह्मण वो भी भी अन्न अन्न अन्न ऐसा नहीं नहीं मतलब पाप को इसलिए आगे इतना भीषण दिया कोई की कोई कई व्यक्ति जो है मतलब तो अन्याय उपास से अर्थ उपार्जन करके फिर जैसे आजकल भंडारा अथवा अन्न क्षेत्र आदि चलाते हैं ब्लैक मनी बोलते हैं अथवा मतलब कहीं तपस्या करना पड़ता है अखिल शास्त्र केाह द्वारा जाग जी के अधिकर्म कर इस प्रकार गाँव में जा करके जहाँ पे धुआं आदि दिखाई पड़ता है उस प्रकार के गाँव में जा करके भिक्ष मान भीख मानना अच्छा है धार्मिक पवित्र गांव में जाकर अच्छा जहाँ पे बानव प्रस्थित वहां पे अभी हम लोग पे गए थे वहां जब इसके ना, अरे याद है जयपुर और पुष्कर पुष्कर में गए थे तब वहां पे देखा माता थी वहां पे भी ले करके जाते हैं तब उसको अच्छा ये है की बिल्कुल अनजान व्यक्ति परंतु जिसका अन्न पवित्र हो वहाँ पे भिक्ष मांगना परन्तु जहाँ पे अपने जान पहचाने वाला स्थान है वहां पे जाके भिक्ष मांगना जरूरी मतलब उचित नहीं है क्योंकि उसके अपनी दीनता को प्रकाश करना हो जाता है करने के लिए पहले तो बोला था कि अपने लिए कोई व्यक्ति जीवन धारण के लिए तो भगवान ही व्यवस्था करता परंतु यदि कोई किसी को जिम्मेदारी ले लिया तो उसके लिए अपने को दीन होना पड़ता है परंतु उससे क्या होता है अपना सारा अच्छा जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए का सामर्थ्य था वो खोता है फिर जो है तो हमने नस लेकर के आ गया मार्ग उस मार्ग में आ करके तब तो फिर क्या करना है कि जो हमारा जान पहचान है जो उनके पास जा करके भिक्षा भी मांगना अथवा तो मेरे को कुछ दे दो ऐसा बोलना में ये जो एक मतलब युक्त संकल्प है पर कोई पवित्र घर में जाकर के पे पूजा आदि होता है जाकर के करना वो अच्छा है अन्न जो मन को पवित्र बनाते हैं ठीक है आज ये यही रखते कल देखते हैं ओम पूर्ण पूर्ण मेदम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण मधाई पूर्णिष्य म पार्वती पति हर नमो नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण